सम्राट भी बैठ गया कि शायद अब कोई महत्वपूर्ण बात कहने को है लिंगसू और लिंगसू ने सन्नाटा न छोड़ा क्षण भर रहा और बोला प्रवचन पूरा हो गया उतरा मंच से बाहर चला गया सम्राट अपने वजीरों से कहा यह किस तरह का प्रवचन हुआ हम तो वर्षों प्रतीक्षा किए लिंगसू की अब आता अब आता अब पहाड़ों से उतरता है हम राह देखते देखते थक गए और ये आदमी आया और टेबल पीटकर बोलता है प्रवचन पूरा हो गया ये बोला तो एक भी शब्द नहीं उस मौन में कुछ कहा लिंग सुने उस मौन में ही कहा जा सकता है जैसे जीसस ने पांतीय पायलट की आंखों में झांक कर देखा और कुछ भी ना कहा ंगसुना और भी बड़ी करुणा की उसने टेबल पीटी ताकि कोई झपकी खा रहा हो सोया हो तो जग जाए फिर क्षण भर को सन्नाटा रहा बुद्ध एक सुबह कमल का फूल हाथ में लिए हुए आए और उस दिन बोले नहीं रोज बोलते थे प्रतीक्षा में बैठे हैं शिष्य भिक्षु श्रावक फिर प्रतीक्षा भारी होने लगी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 लिंगसू के पूरे जीवन के संबंध में इशारा हो जाए वे कुछ सोच न सके उन्होंने बहुत सिर मारा लेकिन वो आदमी असली बातों पर मौन ही रहा था व्यर्थ की बातों पर उन्हें लगता था बोला सार्थक बातों पर चुप रहा हमने कुछ पूछा इसने कुछ कहा तो इसके बाबत लिखें क्या इसने जो कहा था वो लिखें वो जस्ता नहीं क्योंकि वह इसके जीवन का असली स्वर्ण था जो इसने नहीं कहा उसको कैसे लिखे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 मगर पंडित भी पंडित ही था उसने भी जिद कर ली थी कि समझा के ही रहेगा उसने कहा बगले नहीं देखे चलो ये मेरा हाथ है इसमें हाथ फेरो ऐसी बगले की गर्दन होती अपने हाथ को बगले की गर्दन जैसा तेरा करके उसने हाथ फेरवा दिया अंधा बड़ा खुश हुआ बड़ा आनंदित हुआ उसने कहा खूब खूब धन्यवाद तुम्हारा अब मैं समझ गया कि खीर कैसी होती तिरसे हाथ की तरह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 बुद्ध के पास एक बार लोग एक अंधे को ले आए थे क्योंकि अंधा बड़ा जिद्दी था और कहता था कि प्रकाश है ही नहीं और कहता था ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपने मन को अवरुद्ध कर रखा है मैं बहुत मुक्त मन व्यक्ति हूं लेकिन प्रकाश है ही नहीं और लोग व्यर्थ की झूठी बातें और कपोल कल्पनाओं में पड़े अगर प्रकाश है तो मैं छू देखना चाहता हूं स्वभावता अंधा छू चीजों को देखता है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 विश्लेषण करोगे और तय करोगे कि कौन है वह ईश्वर होगा नास्तिक यही तो कहता है कि मुझ में और तुम में इतना ही फर्क है ये फर्क नहीं है कि ईश्वर है फर्क इतना ही कि मैं ईमानदार मैं वही कहता हूं जो मुझे दिखाई पड़ता है तुम उसकी बातें करते हो जो दिखाई नहीं पड़ता तुम अदृश्य के संबंध में नाहक अटकलें लगाते हो यही उस अंधे ने बुद्ध से कहा था बुद्ध ने कहा कि मैं तेरी बात समझता हूं मुझे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 सोचा कि बूढ़ा बड़े हृदय से कातर होके पुकार रहा है तो यमदूत आ गए उन्होंने कंधे पर हाथ रखा बोले क्या भाई क्या काम बूढ़े ने देखा मौत सामने खड़ी प्राण कब गए कई दफे जिंदगी में बुलाई थी मौत बुलाने का एक मजा है जब तक आए ना अब मौत सामने खड़ी थी तो प्राण कब गए भूल ही गया मरने इत्यादि की बात बोला कुछ नहीं और कुछ नहीं गठर मेरा नीचे गिर गया है यहां कोई उठाने वाला ना दिखा इसलिए आपको बुलाया जरा उठा दे और नमस्कार कोई आने की जरूरत नहीं है और ऐसे तो हम जिंदगी भर कहते रहे मुझे मरना नहीं ये सिर्फ गट्ठर उठा के मेरे सिर पर रख दे जिस गट्ठर से परेशान था उसी को यमदूस उठवा के सिर पर रख लिया उस दिन उस बूढ़े की पुलक देखते जब वो घर की तरफ आया जवान हो गया था फिर से बड़ा प्रसन्न था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 फरक समझ लेना एक आदमी इस जीवन से उप गया तो कोई दूसरे जीवन की मांग कर रहा है लेकिन क्या फर्क पड़ता है यहां से उब गया तो वहां जीवन मांग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भेद नहीं मरते वक्त कसौटी हो जाएगी मरते वक्त सब साफ हो जाएगा तो पचास वर्ष से जो जैन साधना की थी उसकी अब चरम कसौटी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 खांसी का जोर से आक्रमण हुआ दमे की बीमारी थी हड्डी हड्डी हो गए थे जैसे ही आक्रमण खांसी का बंद हुआ उन्होंने आंख खोली आखिरी ज्योति, वो मैं देख सका उनकी आंख में दिया आखिरी है बुझता है अब बुझा तब बुझा वो कुछ कहना चाहते तो मैं उनके पास सरकाया, मैंने कहा आप कुछ कहना चाहते हो तो कह दें कुछ करना हो कोई बात हो तो आप बता दें उन्होंने कहा इतना ही कहना है मेरा जीवन व्यर्थ गया जो मैंने साधनाएं की और जो मैंने तपस्याएं तो की वो सब व्यर्थ गई न कोई आत्मा है और न कोई परमात्मा है ऐसा कहके वो मर गए बड़े दुखी मरे बड़े परेशान मरे जैन थे और बड़ी उनकी प्रसिद्धि थी महात्मा गांधी ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी महात्मा भगवान दीन महात्मा गांधी ने किसी को कभी महात्मा नहीं कहा सिवाय भगवान दीन के यह मामला क्या हुआ अब मेरी कठिनाई है कि मेरे पास कोई गवाही भी नहीं क्योंकि मैं अकेला ही था वहां मौजूद लेकिन उनका चित्र मेरे मन से कभी भूला नहीं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 यही हो रहा है अब मैं कमजोर हो गया हूं और अब कमजोर होने में ऐसा लगता है कि अब थोड़े दिन और बचे कहीं ऐसा ना हो कि यही संसार सब कुछ है और मैं यहां भी चूका और वहां का कुछ पता नहीं कि है भी या नहीं दूसरे संसार का तुम्हें पता कहां है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 उतरते वक्त देखना कि मिल, मिल क्या रहा है और मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि तुम कहो कि कुछ नहीं मिल रहा है ख्याल रखना वो तुमने कहा तो गड़बड़ होगी तुमने दमन शुरू कर दिया मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि तुम दोहराना कि क्या रखा है यहां कुछ भी नहीं मिल रहा है मैं ये कही नहीं रहा मैं ये कह रहा हूं तुम गौर से देखना कुछ मिल रहा है कौन जाने मिलता हो मिलता हो तो ठीक और भय क्या है लेकिन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 आखिर एक बूढ़े आदमी के पास उसे ले जाया गया रहा बूढ़ा कुछ मेरे जैसा उसने क्या कहा उसने कहा बेटा दही खाना कभी मत छोड़ना इसमें बड़े गुण हैं। ये तो लाख दवाओं की दवा है दही वो बेटा भी चौंका कि इतने दिन हो गए कभी किसी ने यह नहीं कहा जिसके पास गए वही दही के खिलाफ था ये बूढ़े होश में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 युवक भी के हुआ कि ये भी खूब गुण दही खाने वाले की चोरी नहीं होती दो की दही खाने वाले की कभी पानी में डूब डूबकर मृत्यु नहीं होती उसने देखा कि बूढ़ा पागल तो नहीं है दही से पानी में डूबने का क्या संबंध और तीन के दही खाने वालों को कभी कुत्ता नहीं काटता उसने कहा आप होश में तो है क्या बातें कर रहे हैं किस शास्त्र में लिखा है आयुर्वेद में कहा लिखा और बूढ़े ने कहा सुन और चार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 कहते हैं उसी दिन उस युवक का दही खाना छूट गया मैं भी तुमसे यही कहता हूं खूब दही खाओ न तुम्हारी चोरी होगी न कुत्ता तुम्हें काटेगा न पानी में डूब के मरोगे न तुम बूढ़े हो वासना से छूटने का एक ही उपाय है कि वासना की पीड़ाओं को ठीक से जान लो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 ईश्वर की खोज तो तभी हो सकती है जब संसार बिल्कुल व्यर्थ है आतंतिक रूप से व्यर्थ है ऐसा बोध गहन हो जाए जब तुम जान लो कि संसार में कुछ भी नहीं है, तभी तो, तो तुम किसी और संसार की खोज पर निकलोगे जब तक तुम्हारा मन यहां अटका है जब तक तुम्हें लगता है शायद कुछ हो ही अभी मैंने पूरा खोजा कहा अभी मैंने पूरा देखा कहा अभी बहुत काने कोने अभी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 ग्रस्थी से अभी मुक्त तो मन ना हुआ था लेकिन सं्यस्त हो गया अब वो संस्थ होके नई ग्रस्ती बसाएगा एक आदमी के बेटे बेटी थे उनसे छूट गया तो शिष्य शिष्याओं से उतना ही मोह लगा लेगा कोई फर्क ना पड़ेगा मेरे एक मित्र हैं उनको मकान बनाने का बड़ा शौक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 छाते के नीचे धूप में तुम वही के वही खड़े हुए फर्क कहां हुआ मकान के लिए उतनी चिंता रखते थे उतनी अब आश्रम की चिंता हो गई चिंता कहां गई कोयल ने ठीक कहा कि चाचा पूरब जाने से कुछ भी ना होगा लोग वहां भी तुम्हारी काओं काओं पर इतना ही ऐतराज उठाएंगे हम धर्म के नाम पर ऊपर ऊपर से बदलाहटे कर लेते और भीतर का मन वही का वही वो भीतर का मन फिर फिर करके अपने पुराने जाल लौटा लाता है। महात्मा है मगर राजनीति पूरी चलती महात्माओं में बड़ी राजनीति चलती हालांकि धर्म के नाम पर चलती जहर तो राजनीति का उसके ऊपर धर्म की थोड़ी सी मिठास चढ़ा दी जाती बस इतना ही और यह और भी खतरनाक राजनीति है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 और भीतर न नमाज होती ना सिर झुकता ना प्रार्थना उठती भीतर तो वो जानते हैं कहां रखा परमात्मा इत्यादि मगर ठीक है औपचारिक है कर लेने से लाभ रहता लोग देख लेते हैं धार्मिक है दुकान अच्छी चलती लड़की की शादी करनी बेटे को नौकरी लगवानी अगर लोगों को पता चल जाए नास्तिक हो तो लड़के को नौकरी ना मिले लड़की की शादी मुश्किल हो जाए मेरे पास लोग आते वो कहते हैं आपकी बात बिल्कुल जस्ती लेकिन अभी लड़की की शादी करनी अभी बेटे को नौकरी लगवानी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 इसका कोई धर्म से संबंध नहीं फिर ईश्वर की खोज पर कठिनाइयां हैं, सुगम नहीं है बात पहाड़ की चढ़ाई है घाटियों में उतरने जैसा नहीं जैसे एक पत्थर को लुड़का दो चोटी पर से तो फिर कुछ और नहीं करना पड़ता एक दफा लुड़का दिया तो खुद ही लुढ़कता हुआ घाटी तक पहुंच जाता है लेकिन पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाना हो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 व्यर्थता को पूरी तरह समझ गए हैं और जो जानते हैं कि चाहे ईश्वर ना भी हो तो भी खोजने योग्य है क्योंकि यहां जीवन में तो बैठे रहने से कुछ भी सार नहीं यहां जीवन तो व्यर्थ हो ही गया अब उठ पड़ो चल पढ़ो अब दांव पर लगाया जा सकता है खोने को कुछ भी नहीं है अगर मिला तो ठीक नहीं मिला तो कुछ भी नहीं खोया खोने को कुछ था ही नहीं जीवन को तो देख लिया था सब पन्ने पढ़ के देख लिए थे फिर सत्य की खोज पे बड़ी कसौटियां आती मैं एक छोटी सी घटना पढ़ रहा था ईसाई संत हुई अपूर्व महिला हुई तेरेसा दुनिया में थोड़ी सी महिलाओं ने ऐसी ऊंचाई पाई है किसी मीरा ने सहजों ने दया ने लल्ला ने बहुत थोड़ी सी महिलाओं ने तेरेसा उनमें से एक है तेरेसा एक बार एक नाले को पार कर रही थी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 और उत्तर में उसने आकाशवाणी सुनी कभी कभी मैं अपने मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार भी करता हूं बट समाइम्स दिस इज हाउ आई ट्रीट माई फ्रेंड्स ईश्वर की आवाज गुंजी कहा ऐसा ऐसा कभी कभी मैं व्यवहार अपने मित्रों के साथ करता हूं शत्रुओं के साथ तो ईश्वर बड़ा दयालु क्षमा करने को तैयार मित्रों के साथ बहुत कठिन कारण मित्रों को कसता मित्रों के लिए परीक्षा सत्रों को क्या कसना वे तो वैसे ही भटके हैं उन पर दया करता है मित्रों को कसता है पहुंचने के करीब करीब हो रहे घर करीब आ रहा कसावट बढ़ती जाती उनकी परीक्षा लेता परीक्षण करता है सो so ईश्वर की आवाज ने कहा बट समाइम्स दिस इज हाउ आई ट्रीट माई फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार कभी कभी मैं करता हूं तेरा सने का तब सुन लो तब कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे मित्र इतने थोड़े क्यों हैं? देन नो वर यू हैव सो फ्यू ऑफ दे तुम पूछते हो ईश्वर कितने खोजी कम है क्यों है इसीलिए ईश्वर खूब परीक्षा करता है। मगर तेरे साथ जैसी हिम्मत की औरत ही ऐसी बात कह सकती तो सुन लो उसने कहा फिर इसलिए बैठे रहते अकेले संग साथी भी नहीं मिलते क्योंकि तो जो मिलते उनको तुम सताते उल्टा अभी ये बूढ़ी औरत को ऐसे फिसला देना ऐसे गिरा देना हड्डी तोड़ देना यह भी कोई बात हुई आदमी थोड़ा शिष्टाचार का भी ख्याल रखता है इसका भी तुम्हें ख्याल नहीं मगर यह बड़े प्रेम में बातें कही गई बात महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण यह है कि तेरे का इसलिए तुम्हारे मित्र इतने कम अब मैं जान गई कि तुम्हारे मित्रों की संख्या कम क्यों है कसोटी हजार में एक बीस ईश्वर का खोजी हो जाए तो बहुत लाख में एक पहुंच जाए तो बहुत हजार में एक खोज पर निकलता है लाख में एक पहुंचता है तुम हजारों में से एक बनो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 मंद मती तो सुन के ही समझते हैं सुन लिया मंद मती तो सुन के ही समझते हैं समझ लिया मंदमती तो शब्द को पकड़ लेते हैं और सोचते हैं सत्य की उपलब्धि हो गई मंदमती तो पंडित हो जाते सुन सुन के ज्ञानी हो जाते शब्दों का कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेते हैं और सोचते हैं हो गया सब नहीं मंदमती नहीं हो इसीलिए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 दूसरे भी दुर्योधन भी याद कर लाया भीम भी याद कर लाए जिनमें बुद्धि का कुछ आसार नहीं है जिन्हें मंदमति होना ही चाहिए नहीं तो भीम ना हो सकेंगे वो भी याद कर लाए सिर्फ युधिष्ठिर पिछड़ते जाते आखिर युधिष्ठिर ने पूछा बात क्या है तुझे याद क्यों नहीं होता युधिष्ठिर ने कहा याद इसलिए नहीं होता कि जब तक जीवन में ना उतरे तब तक, तक याद का मतलब भी क्या पहला पाठ था सत्य बोलना चाहिए वो किताब का पहला पाठ था उस जमाने की किताबें बड़े अद्भुत लोग रहे होंगे पहला पाठ सत्य कैसे सत्य बोलना चाहिए युधिष्ठिर ने कहा ये तो मुझे भी याद हो गया कि सत्य बोलना चाहिए पर इसको याद करने से क्या सार है जब तक ये मेरे जीवन में रच पचना जाए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 सारे आश्वासन पूरे हो गए यात्रा समाप्त हो गई मैत्रेय ने पूछा है मुझे लगता है अब तक आपकी एक भी बात मैं न सुन सका हूं ना समझ सका सुबह ऐसा लगना नहीं कि तुमने सुना नहीं तुमने सुना मैत्रेय के कान बिल्कुल ठीक है ध्यान से सुनते हैं लेकिन सुनने से ही क्या होता है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 पहला पाठ भी समझना मुश्किल है और पहला पाठ पूरा हो गया तो सब शास्त्र पूरा हो गया ऐसा क्यों है मैं इतना मंदमती क्यों प्रश्न भी इसलिए उठता है कि मंदमती नहीं हो मंदमती कभी नहीं सोचता कि मैं मंदमती हूं तुमने कभी किसी पागल को सुना है कहते कि मैं पागल हूं पागल तो जिद करता है कौन कहता है मैं पागल पागल तो लड़ने झगड़ने को तैयार रहता मैं और पागल सारी दुनिया होगी पागल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 आपने कहा कि आलस्य से भी मार्ग है वह कैसे मैं भी आलसी हूं कृपा कर थोड़ा प्रकाश डालें मैं तो सोचता था कि शीला ही एक दास मलूका है कोई और भी वस्तुतः बहुत होंगे शिला का परिवार बड़ा होगा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 तो उसने सोचा मैं तो सम्राट हूं ठीक है सब पढ़े-पढ़े याद आई होगी कि और भी होंगे आलसी इस देश में उन विचारों पर क्या बीतती होगी उनको तो काम करना पड़ता होगा तो उसने सोचा कि जब ऐसा मौका आया है कि एक आलसी सम्राट हो गया है तो और आलसियों को भी राज्य की तरफ से सुविधा मिलनी चाहिए स्वाभाविक कहा खोज की जाए जो भी आलसी हो सबको राजाश्रय दिया जाए जापान में ढूंढी पीट दी गई कि जो भी आलसी हो उनको राजाश्रय मिलेगा कतार बद्ध लोग आने लगे एक दो नहीं हजारों आने लगे वजीब तो बहुत घबराए, उन्होंने कहा इतनों को राजाश्र देंगे तो खजाना खाली हो जाएगा इनको अगर राजाश्रय दिया तो थोड़े दिन में राजा भी निराश्रित हो जाएंगे ये तो मामला खतरा है तो उन्होंने सम्राट से कहा कि तो बड़ी अड़चन की बात है इतने लोगों को राजाश्रय दिया नहीं जा सकता तो ऐसा लगता है कि सभी चले आ रहे हैं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 तो वो बेचैन हो जाएगा उदास हो जाएगा तुमने देखा ना छोटे बच्चों को अगर जबरदस्ती बिठा दो एक कोने में कि चलो शांत बैठो पिताजी पूजा कर रहे हैं कि माता जी प्रार्थना कर रही हैं शांत बैठो तो बच्चा बैठता भी तो भी कसमस आता है निकल भागना चाहता है बाहर किसी तरह ऊधम करना चाहता है कुछ कर गुजरे उदास होने लगता है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 तुमने देखा ना जेल भी लाल रंग से जाते हैं और इस स्कूल भी वो जेल ही है और छह छह सात सात घंटे विद्यार्थी बैठे और मास्टर डंडा लिए खड़ा है हिलने डुलने नहीं देता ध्यान लगाओ उठो बैठो नहीं 25 साल मार डालते तुम जीवन की ऊर्जा को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 कर्मच व्यक्तियों का बाहुल्य है शायद नब्बे प्रतिशत लोग कर्मठ नब्बे प्रतिशत लोगों को आलस्य का मार्ग नहीं जमेगा मगज ही नहीं ये छोटी सी कहानी सुनो एक सूफी दरवेश टाइगरस नदी में गिर पड़ा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 लेकिन अष्टावक्र की बात थोड़े से ही लोगों के काम की है जो अकर्ता बनने में समर्थ है फर्क समझ लेना कृष्ण और अष्टावक्र की गीता का कृष्ण की गीता उन लोगों के लिए जो कर्मठ कृष्ण की गीता ठीक उल्टी है अष्टावक्र की गीता से कृष्ण की गीता कहती है कर्म करो और कर्म में आसक्ति मत रखो फलाकांक्षा मत रखो लेकिन कर्म करो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 सपन की सब छोड़ देने की त्याग की यह तेरा धर्म नहीं है क्योंकि ये तेरी जीवन शैली नहीं है मैं तुझे जानता हूं तुझे बचपन से जानता हूं तेरे अंतरतम से जानता हूं अभी तुझे देख रहा हूं कि तेरे भीतर तू है तूफान है तू आंधी बन सकता है तू अंधर बनेगा तो ही प्रसन्न होगा और प्रसन्न होगा तो ही परमात्मा को धन्यवाद दे सकेगा योद्धा तेरे खून में छिपा है तेरे हड्डी मांस मज्जा में बैठा है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 ध्यान का कोई संबंध न तो शांत बैठने से है ना नाचने से ध्यान का संबंध तुम्हारे स्वभाव के अनुकूलता से जब तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा कृत्य अनुकूल होते हैं दोनों में तालमेल होता है सामंजस्य होता है तत्ण शांति आ जाती है पैदा हो अब इस युवक को अगर विपसना करने बिठा दिया जाए या अनापान सती करने बिठा दिया जाए ये इसके अनुकूल ना होगा ये पगला जाएगा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 बुद्ध का मार्ग आलस्य का मार्ग नहीं इसलिए ब्राह्मण कहते हैं प्रसाद से मिलेगा फर्क समझे छत्री कहते हैं प्रयास से ब्राह्मण कहते प्रसाद से ब्राह्मण कहते हैं क्या प्रयास करना उसकी अनुकंपा पर्याप्त है तुम जरा शांत होकर बैठ जाओ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 ता अर्जित है कि मां की उस पर कृपा हो क्या करेगा छोटे बच्चे जैसा आदमी है बच्चा रोने लगता है मां उसे दूध पिला देती ब्राह्मण संस्कृति कहती तुम रोना सीखो आंसू बहाओ ताकि परमात्मा तुम्हारी तरफ प्रवाहित होने लगे जैसे मां बेटी की तरफ जाती पूछा है आपने कहा कि आलस से भी मार्ग है वह कैसे मैं भी आलसी हूं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 द्वार प्रत्येक के लिए